जय स्री राम, स्री बालमिकी रामायण, अरण्य कांड, प्रिष्ट संख्या, 308 मन से 370 तक, मारिच रावण का सुवन्य म्रग रूप में स्री राम के आस्रम पर जाना, स्री राम का म्रग के पीछे जाना, एवं मारिच वद और सीता हरण तक आये स्री राम क था, शुरू करें रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा चलो चलें मेरे वद के लिए जिनका हथियार सदा उठाए रहता है उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता है तुम यम दंड से मारे गए हो इसीलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यम दंड के ही समान हैं परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू हो गए हैं तब मैं क्या कर सकता हूं लो यह मैं चलता हूं तात निशाचर तुम्हारा कल्याण हो मारीच के उस वचनों से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा यह तुमने वीरता की बात कही है क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो इस समय तुम वास्तव में मारीच हो पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था यह रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है इसमें निसाचरों के मुख वाले गधे जुटे हुए हैं इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है विदेह कुमारी श्री सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो उसे लोभाकर तुम जहां चाहो जा सकते हो आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथलेश कुमारी श्री सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा तब ताटका कुमार मारीच ने रावण से कहा तथास्तु ऐसा ही हो तदनंतर रावण और मारीच दोनों उस विमानकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए मार्ग में पहले के ही भाते अनेक अनेक पत्तनों वनों पर्वतों समस्त नदियों राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहां मारीच सहित राक्षस राज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा और उस स्वर्णभूसित रथ से उतरकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उससे कहा सखे यह किलो से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहां आए हैं रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरणने लगा उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था उसके सींगों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे मुखमंडल पर सफेद और काले रंग की बूने थी मुख का रंग लाल कमल के समान था उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी उधर का भाग इंद्र नील मणि की कांति धारण कर रहा था पार्श्व भाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे शरीर पर सुनहरा रंग कमल के समान केसर की भांति सुशोभित होता था उसके खुद वैदूर्य मणि के समान पिंडलिया पतली और पूंछ ऊपर से इंद्र धनुष के रंग की थी जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी वह नाना प्रकार की रत्नमय बूंदकियों से विभूषित दिखाई दे रहा था राक्षस मारीच क्षण भर में ही परम सोभाशाली मृग बन गया श्री सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से विचित्रत मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब ओर उत्तम घासों को चरने और विचरणने लगा सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर-उधर विचरणने लगा केले के बगीचे में जाकर वह कनेरों के कुंज सा जा पहुंचा फिर जहां श्री सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में मंद गति का आश्रय ले इधर-उधर घूमने लगा उसका पृष्ठ भाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था इससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मौज से घूम रहा था वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था दो घड़ी के लिए कहीं चला जाता और फिर बड़ी उतावली के साथ लौट करके आ जाता था वह कहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों के झुंड के पीछे-पीछे चल देता तत्पश्चात झुंड के झुंड मृगों को साथ लिए फिर लौट आता था उस मृग रूपधारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि, कि किसी तरह श्री सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए देवी सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल पैत्रे दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था उस वन में विचरणने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर पास जाते आते और उसे सूंघकर दसों दिशाओं में भाग जाते थे राक्षस मारीच यद्यपि मृगों की वध में ही तत्पर रहता था तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेह नंदनी श्री सीता जो फूल चुनने में लगी हुई थी कनिर अशोक और आम के वृक्षों को लांगते हुए उधर आने के लिए फूलों को चुनती हुई वे वहां विचरणने लगी उनका मुख बड़ा ही सुंदर था वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी परमसुंदरी श्री सीता ने उस समय रत्नमय मृक्को देखा जिसका अंग-प्रत्यंग मुक्ता मणियों से विचित्रत सा जान पड़ता था उसके दांत और होंठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर के रोएं चांदी एवं तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही श्री सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी वह मायामय मृग भी श्री राम के प्राणवल्लवा श्री सीता को देखता और उस बन को प्रकाशित दिशा करता हुआ वहीं विचरणने लगा श्री सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना जान पड़ता था उसे देखकर श्री जनक किशोरी श्री सीता को बड़ा विस्मय हुआ वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पारस भागों से सुशोभित था शुद्ध स्वर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी वे बार-बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी वे बोली आर्यपुत्र अपने भाई के साथ आइए शीघ्र आइए विदेह कुमारी श्री सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नर श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सब ओर दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले भैया मैं तो समझता हूं कि इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस ही आया है श्री राम से क्षण स्वरूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हरसुत पुल नरेशों का वध किया है पुरुष सिंह यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है इसकी जो माया सुनी गई है वह इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणत हो गई है यह गंधर्व नगर के समान देखने भर की लिए ही है इसमें वास्तविकता नहीं है रघुनंदन पृथ्वीनाथ इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है अतः निह संदेह यह माया ही है मारीज के छल से जिनकी विचार सक्ती हर ली गई थी उन पवित्र मुस्कान वाली स्रीशीता ने उपरिक्त बातें कहते हुए लक्षमन को रोक कर स्वयम ही बड़े हर्च के साथ कहा आरे पुत्र यह म्रग बड़ा ही सुन्दर है इसने मेरे मन को हर लिया है।